द्रं कर्णे श्रृण्वा देवा भद्रं पश्ये माक्ष स्थिर स्पष्ट स्तूस ओ शां शांति सा अथर्वेदीय मानव कार्यिका वैतथ्य प्रकरण के बत्तीसवें कार्य विचार आरंभ हुआ था जिसमें इस वैतथ्य प्रकरण का संग्रह करके बताते हैं उपसंग्रह है ये संग्रहित करने वाला वाक्य इसका तात्पर्य यही है न निरोधो न च न बद्धो न प्रसारक न मुमुक्ष न वही मुक्त इत पर वास्तविक दृष्टि यह है जब सर्प बुद्धि हो रही थी पहले रज्जू में सर्प है जलधारा आदि बुद्धि दूसरे व्यवहार चल रहा था क्यों दो में जब रज्जु दृष्टि हो जाती है उस स्थिति में ये बोला जाता है तब देखाई पड़ता है ये जगत की उत्पत्ति हुई नहीं जब रज्जु है जब रज्जू में व्यक्ति पहुंचता है रज्जू को ये रज्जु है करके जानता है जब तब सर्प की उत्पत्ति वहां नहीं समझता क्यों त्रैकालिक निषेध करता है तो नाशित, नास्तिक न ना भविष्य ऐसा बोलता है पहले भी मैं जब सर्प देख रहा था उस समय सर्प नहीं था कब बोलेगा ऋषि के ज्ञान का तो प्रादिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में जब आ गया तब वहां बोलता है ऐसी बातें बोलता है सर्प था नहीं अभी भी नहीं है आगे भी होगा नहीं इससे करके बोलता है ठीक इसी प्रकार यहां भी जब इस व्यावहारिक सत्ता से उठकर के सारत पारमार्थिक सत्ता में पहुंचता है तब ये बातें बोलता है यद्यू कहा उस स्थिति में पहुंचे हुए की बात है ना निरोध रहा है इसके प्रलय होना ही नहीं क्यों तो वस्तु हो तो नाश हो रज्जु में सर्प है ही नहीं क्या नाश होना उसका पर वो बुद्धि बनेगी रज्जु ज्ञान का आलमील देना जब आत्मभाव में व्यक्ति पहुंचा होगा तब ये बातें उसकी समझ में आ जाती है समय के बाद न निरोध कोई उत्पन्न नहीं होता कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो वैत्य प्रगल है जिथ्या है न निरोध उत्पत्ति नहीं है न तो उत्पत्ति उत्पत्ति भी नहीं है प्रलय भी नहीं है नाश भी नहीं है निरोध में नाश और उत्पत्ति भी नहीं है किसी की कोई भी वस्तु ना उत्पन्न होता है नाश होता है न बद्धो न चार अगर इधर देखते हैं कोई बद्ध भी न बना हुआ भी कोई नहीं है अभी व्यावहारिक सत्ता में है अपने को बड़ा हुआ समझता है जब पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेगा आत्माभाव में पहुंचेगा अभी मनुष्य दृष्टि में चल रहा है जिसलिए मैं बड़ा हुआ हूं ऐसा मानता है उसके लिए कोई साधन करनी पड़ेगी साधक बनता है बद्ध बद्धावस्था में साधक बनता है किंतु जब व्यावहारिक सत्ता से उठ करके पारमार्थिक सत्ता में वृद्धि पहुंचता है आत्माभाव में रह जाता है शरीर भाव से ऊपर की स्थिति फूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से ऊपर की जाता है तो बद, बद्ध भी नहीं दिखाई पड़ता बदा हुआ नहीं। बदा हुआ रहे तो साधक भी नहीं है उसके लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी तब उस स्थिति अभी तो आपको करना पड़ेगा व्यावहारिक सत्ता में आ जाए यही करते करते अंधकर्म की स्थिति होगी तब ये बातें समझ में आ जाएगी तब तक आने वाली नहीं मतलब साधना न मुमुक्ष ने मुक्ता मुमुक्षु भी नहीं है उस काल में कहा मुमुक्षु उस काल में मुक्ता भी नहीं मुमुक्षु की अपेक्षा से मुक्ता कहना होता था मुमुक्षु नहीं तो मुक्ता नहीं जो है एक चेतन तत्व है ये जगत कल्पना के अधिष्ठान एक ही है ये क्षेत्र हो जाता है बाकी कोई वस्तु नहीं दिखते मानी इसके लिए रद्द सर्व पर्याप्त दृष्टान्त है उसको समझना चाहिए जब तक हम सरकार व्यवहार करते हैं तब तक भयभीत होते हैं सब कुछ होते हैं जब ऋषि का ज्ञान होगा जिस अवस्था में फिर सर्पादी की ना हो उत्पत्ति है नाश है कुछ नहीं इत्यादि ये बातें समझ में आएगी मानी तीनों शरीरों से ऊपर की स्थिति की बात है तब ये ये व्यावहारिक जगत मिथ्या है तब आपको निश्चय हो जाएगा वहां की बात है क्योंकि स्वप्न के विषय को आप व्यावहारिक सत्ता में आ जाते हैं तो मिथ्या समझते हैं प्रातभाषिक सत्ता वाले सर्प आदि से जब आप व्यावहारिक सत्ता में आ जाते हैं तो उसको मिथ्या समझते हैं जिस काल समझ है में समझते स्वप्न के वस्तु भी सत्य होते है तब तक जब तक स्वप्न में जजू सर्प आदि भी तब तक सर्प भी तब तक सत्य होते हैं जब तक सर्प दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां से आप दूसरी सत्ता में आ गए व्यावहारिक सत्ता में आ गए मैंने जग गए स्वप्न से जगे तो स्वप्न मिथ्या घोषित दिखाते हैं अपने आप करते हैं स्वप्न में जो तो देखा कुछ नहीं था ऐसे दिखा कोई वस्तु हुआ ही नहीं था और और मैंने आगे भी होने वाला नहीं है ऐसा ऐसे मानते हैं मान्यता आ जाती है वैसे रज्जु सर्वाधि जो ऐसे ही है वो प्रादिभाषिक सत्ता है रज्जु में सर्व दिखना प्रति का आदमी है वहां से आ जाते हैं जब व्यावहारिक सत्ता में रज्जु में आ जाते हैं तो उसका बात होता है ठीक इसी प्रकार या व्यावहारिक सत्ता से व्यक्ति जब उठेगा पार्भा सत्ता आत्मसत्ता तब तो ये बातें समझ में आएगी न निगो तत्पति न वद्धो न तो साधक न मोक्ष न वही मुक्त इतना वास्तविकता तो यही है तो टीका में <स्थिका> प्रमाणयुक्तिभ्याम विद्वैत मिथ्यात् तो प्रसाद है अभी तक बहुत सारे प्रमाण दिया द्वैत मिथ्या है करके और युक्ति भी के प्रमाण नियना किंचना बहुत सारे सारी श्रुतियां प्रमाण दी पूर्वक कार्य का में बहुत सारे प्रमाण दिए थे इंद्रो मायादि गुरू रुपये आदि और युक्ति अनुमान से भी क्षित किया जाग्रत द्वैतम दृश्यवाद स्वप्नवत अथवा रजु सर्गव स्वप्नवत अथवा जागृत दृश्य मिथ्यांतवास वाले हैं जैसे रजुसार्पण है वो तो आदि अंत वाले हैं थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं मिथ्या है तो इस ऐसा इस, ही है इत्यादि युक्ति प्रमाण युक्ति प्रमाण माने श्रुति कई श्रुति दी, ज़गे ज़गे दी है भाष्य का जगह जगह श्रुति दी है प्रमाण युक्ति प्रमाण और युक्ति माने अनुमान ये दोनों के द्वारा द्वैत मिथ्यात्व का प्रसार है ना ये सिद्ध किया अभी तक द्वैत मिथ्या है जागृत विश्व जो आप सत्य समझ कर बैठे हैं सत्य नहीं मिथ्या है इसका सिद्ध करके सिद्ध माध्यम सिद्धि के माध्यम से अद्वैतम एवं पारमार्थिकम स्थिति यह सिद्ध हो गया अद्वैत जो है चेतन आत्मा ही पारमार्थिक वस्तु है ये सिद्ध हो गया है कि वैतथ्य प्रकरण का सारा यह स्थिति निर्धारितम निर्धार अर्थम संक्रांति उसके लिए जो अभी तक सारे ये इकतीस कारिकाओं में जो कुछ निर्धारित निश्चय हुआ विषय है भाई तथ्य प्रकरण के इकतीस कारिका हो चुके हैं तो इसके द्वारा निश्चित किया हुआ जो विषय है यही दो विषय है आत्मा अद्वैत एक ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है अभी तक का सारांश यही है उसके संग्रह करके इसने इकतीस कारिका में जो कुछ भी कहा अभी तक उसको ये बत्तीसमें कारिका में पूरे का संग्रह करके तात्पर्य बताते हैं वो प्रसंगार करते हैं यही कहा नवनिरोधो आदि कारिका से यही कहा वैतथ्य प्रकरण का सारांश यही है हम ये अगर टीका में श्लोक से तात्पर्य अर्थ माध जो कारिका है उसके तात्पर्य बताते हैं एक होता है पदार्थ एक एक पद का अर्थ करना और एक होता तात्पर्य बता देना पहले आप तात्पर्य का अर्थ बताएंगे फिर प्रत्येक पदों का अर्थ बताएंगे तात्पर्य बताते हैं तात्पर्य तात्पर्य जो विषय है इस कारिका का तात्पर्य क्या है वो जो विषय बताते हैं भाष्यकार प्रकरणार्थ उपसार्थ हो अयम श्लोक ये जो प्रकरण चल रहा था वैतथ्य प्रकरण उसके उपसंहार करना तक जो कुछ कहा गया उसके उपसंहार करना है समापन की ओर है उसको बताने के लिए कारिका है सारांग से निकला ना किसी उत्पत्ति है ना नाश है न ना बदा, बदा हुआ है ना साधक है न मुमुक्ष है न मुक्त है ना ये पारमार्थिक सत्ता की बात है वहां जाने के बाद जाना अभी है आपको विचार शक्ति के द्वारा वहां जाके बैठना है शरीर आदि ऊपर होकर ही बैठना है क्यों शरीर जब तक विचार करना तो यही करना है आपने करना यही है किंतु उस सत्ता में पहुंचने की को कोशिश करना फूल सूक्ष्म कार्म शरीरों से अपने को अतिरिक्त करेंगे जब पूरी वहां में जाएंगे तब ये प्रकरण उपसंगाथ अयम श्लोक यदा विदथम द्वैतम आत्म एक पर सदाइद सम्पन्न भवती सर्वय लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्या विषय एवं इति न निरोध निरोध नहीं है माने मान नीपक रुद्रवरण धातु है रुधिर आवरण धातु है उसे गाय करके निरोध बनाया हुआ है उस काल में निरोध नहीं होता प्रलय नहीं होता रुधिर आवरण धातु है रुण्धि बनता है रुदादि का धातु है उसी का गाय प्रत्यय करके रोध बना दिया नी उपसर्ग है निरोध यदा पिथथम तो सारे जगत पिथथा है माने ये द्वैत मिथ्या मिथ्या है।, है यदा जब ये स्थिति पहुंचेगा व्यक्ति इस स्थिति में यदा जब वहां पहुंचेगा तो सारा जगत मिथ्या दिशा पड़ेगा बोलने के लिए भीतर से स्वीकार कर लेगा यदा भी द्वैतम द्वैत मिथ्या है आत्मा ही वैक परमार्थत सन आत्मा ही एक परमार्थ वस्तु होता हुआ परमार्थता सन एक ही परमार्थ वस्तु होता हुआ आत्मा तदा जब ये स्थिति में होगा तदा मैंने उस अवस्था में केवल आत्मा ही बचा हुआ है सब के सब का अभाव मिथ्या घोषित हो गया तदा इदम निष्पन्न न बचे उस स्थिति में ये बातें लागू हो जाती हैं ये बातें निष्पन्न हो जाती संपन्न हो जाते हैं बातें सर्वो एवं लौकिको वैदिकस्थ व्यवहार उस काल में जितने भी लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार और लौकिक व्यवहार दो प्रकार के व्यवहार हैं सर्वो एवं लौकिको वैदिकस्थ व्यवहार जितने भी लौकिक व्यवहार हैं और वैदिक व्यवहार जितने भी हैं सारे व्यवहार अवित्या विषय है वैदिक में समझेगा ये अज्ञान काल में ही है सारे व्यवहार तब समझेगा ये बात ये जितने भी लौकिक व्यवहार या वैदिक व्यवहार हो रहे हैं अज्ञान काल में ही है ज्ञान काल में नहीं अविद्या विषय वैदिक जब इस स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति तदा आना निरोध है उस काल में किसी को मारना भी नहीं पड़ता भगाना नहीं पड़ता विरोध नहीं उस काल में परल नाश नहीं है वस्तु क्या नाश होना उस अवस्था में अभी वस्तु को मान मान के बैठा हुआ है इसलिए नाश करना पड़ उस काल में निरोध की आवश्यकता है निरोध किसका करना है वस्तु जब रज्जु ज्ञान हो गया तो सर पर है ने उसको क्या मारेंगे वो वैसे यहां भी हो गया निरोधा निरोधनम निरोध लूट लगा करके दिखा दिया भाव में भय प्रत्यय करके बोला निरोध करना प्रलय माने निरोध था प्रलय निरोध माने प्रलय ये कहा माने उत्पत्ति जन नाम ये इसका पर्याय बाद शब्द निरोध का अर्थ प्रलय है प्रलय ये प्रलय है आगे कहते हैं न उत्पत्ति है ना। उत्पत्ति क्या है उत्पन्न होना जन्म जल प्रादुर्भावित आदि से पर्यावाचित देवी उत्पत्ति माने जननम उत्पन्न होना ये भी नहीं होगा उसका उत्पत्ति नकार लगा हुआ है बद्ध माने संसारी जीव जब तक अपने को शरीरारी विशिष्ट समझता है मैं करता हूँ ऐसा कार्यगर भोजता बनूंगा अपने कर्तित्व भक्तृत्व जब तक रखता है तो तब तक वो तो संसारी जीव कहलाता है ये आदमी बद्ध माने संसारी जीव संसारी जीव को बद्ध कहते साधक उसी काल में साधक भी होता है वो जब बद्ध मानता है अपने को मैं बड़ा हुआ हूं तो साधन कह लगेगा साधक माना साधन वाह साधन वाला होता है किसका साधन वाला मोक्ष के लिए मैं बदा हुआ हूं हु। मुझे मुक्त होना है साधन वाला हो है मुक्सु मुक्सु कहलाता उसका मुगुसु माने मोचनाथी बंधन से बाहर होना चाहता है मुक्तम इच्छु मुक्त होना चाहता है मुतरी मोचन धातु है उसे संप्रत्यय करके सनासन सभिक्षा उसे ऊप्रत्यय लगाया जाता है मुमुक्षु माने मोचनाथी संसार के बंधन को तोड़ने की इच्छुक ऐसा अभिलाषा वाला है ऐसा हो जाता मुक्ता आया आ गया मुक्ता माने क्या है तो वही मुक्ता कहा ना नई मुक्त कहा मुक्त माने विमुक्त बंध विमुक्ता बंधो यश सारा बंधन नष्ट हो गया जिसका फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कार्म शरीर तीनों शरीर बंधन थे संसार बुद्धि होती थी तो वो समाप्त हो गए विमुक्त बंध विमुक्त हो गया बंधन जिसका ऐसा उत्पत्ति प्रलयोर अभाव बद्धा न संखो भाई उत्पत्ति भी नहीं है प्रलय भी नहीं है, नाश भी नहीं उत्पत्ति भी नहीं तो फिर बीच में न बद्धा आएगा न साधक बनेगा न मोक्ष बनेगा न मुक्त बनेगा उत्पन्न होने पर ही सारी कल्पना है उत्पत्ति और नाश दोनों का अभाव करने से सभी का अभाव हो जाता है ये क्या देना चाहिए उत्पत्ति प्रलय और अभावार्थ जी उत्पत्ति और प्रलय दोनों नहीं है कल्पित पदार्थों के वास्तव में उत्पत्ति भी नहीं है प्रलय भी नहीं माया से उत्पत्ति में उत्पन्न नहीं हो सकता रद्द में कभी वास्तविक स्तर पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता अज्ञान से है संभव ही नहीं है वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं उसकी उत्पत्ति तो प्रलय दोनों के अभाव होने से बदलाव बदल साधक मुमुखक्ष भी नहीं मुक्त भी नहीं ऐसा परमार्थे वास्तविक वस्तु यही है यह प्रकरण का तात्पर्य बता दिया पहले तात्पर्य कहा आगे एक एक करके अर्थ बताते हैं उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकता हो सकती है इसकी बंधन में क्यों नहीं है प्रलय क्यों नहीं है इत्यादि आगे चर्चा करते हैं पदार्थगत ज्ञान कराते हैं प्रश्न हुआ कथम उत्पत्ति प्रलय और अभावि प्रश्न है कैसे उत्पत्ति प्रलय का अभाव कैसे उत्पत्ति और नाश क्यों नहीं है प्रश्न उठता है मन या विभाष्र स्तर पर रज्ञान काल में बैठने की बात है जब रजु काल में जाने पर ये बातें आएगी अधिष्ठान का ज्ञान होगा तब तो सर पर ना उत्पन्न होगा हुआ नाश होगा ऐसा समझता है कथम उत्पत्ति प्रलय प्रलोह अभाव ये, ये प्रश्न हुआ कि गुरुपक्ष कहा उत्पत्ति और विनाश का अभाव कैसे है दोनों नहीं है कहा कालिका में यदि तो उच्चत सिद्धांत कहते उच्चतः ग्रंथ से सिद्धांत बोलते हैं द्वैत से असतवार द्वैत असत है नहीं है इसलिए उत्पत्ति प्रलय असत पदार्थ की उत्पत्ति होना भी नहीं प्रलय होना भी नहीं उत्पत्ति नहीं प्रलय नहीं द्वैत से असत असत्वा द्वैत के असत होने क्यों तो श्रुति में कहा यत्र यही द्वैतम इव भवती का जिस अवस्था में द्वैत जैसा लगता है इसका ईव लगाने से वास्तविक द्वैत नहीं है अगर वास्तव में द्वैत होता तो ये द्वैत भवती बोलते युव नहीं लगाती शुरू द्वैत जैसा होता है बोला जैसा सादृश्य द्वित जैसा होता है ऐसा बोलते य्वैतम विभगवी जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है इसका मतलब रज्जु में जिस अवस्था में सर्प जैसा होता है इसका मतलब वास्तविक सर्प नहीं है यही द्वैतम विभवती यह नाने वा पश्य कहा मृत्यु स मृत्युमाप्त होती यह नाने वा पश्यती कठोपन सब कहा मृत्यु के बार बार, बार बंधन में पड़ता रहेगा अब के बार मरो फिर पैदा हो जाओ फिर मरो पैदा हो जाओ ये चलेगा जो नाना दिखता नाने वाने नाना इव वास्तव में नाना नहीं है अनेक नहीं है एक ही है अज्ञान काल में नाना जैसा देखता है जब तक अज्ञान है जन्म मरण के चक्र में पड़ा जाएगा मृत्यु के बाद मृत्यु में प्राप्त होना उसका मृत्यु सृत्युमा नान पश्य ऐसा कठोपन संविधान आत्म सर्व कहा आत्म इधम सर्वं। ये जो कुछ भी है आत्मा ही तो है रज्जु में अनेक प्रकार की कल्पनाएं हो रही थी कोई जलधारा समझ रहा था कोई सर्प समझ रहा था कोई लठी समझ रहा था कोई भूक्षित्र समझ रहा था कोई माला समझ रहा था किन्तु जब प्रकाश तर्चारी के माध्यम से रशि का ज्ञान होता है तो क्या मानते हैं उसका ये जो कुछ थे रज्जुड़ी है ये बुद्धि होती है तो रज्जु के ज्ञान काल में सब यही बोलेंगे हम लोगों ने जो कुछ देखा था वो रस्सी ही है ऐसा बोलते हैं किसी इसी प्रकार यहां आत्म ही वैगम सर्पम यह सब कुछ जो दिखाई पड़ा बाध समानिकरण है यह आत्मा ही है वहां रज्जु सर्प दोनों को नहीं बचाते हैं सर्व का बाद होता है रज्जु बस्ती ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भास रहा है कल्पना है है वास्तव में आत्मा ही है आत्मेव इधम सर्वम इ जो कुछ भाषित जगत है आत्मा ही है माने इसकी अस्तित्व नहीं आ, माने वास्तविक अस्तित्व नहीं है काल्पनिक है उसी का बाद किया जाता है वास्तविक वस्तु का बाद नहीं होता है ब्रह्मेव इधम सर्वम चाहिए ऐसा भी कहा ये जो कुछ है ब्रह्म ही तो है ब्रह्म से अतिरिक्त क्या है कुछ क्या है मैंने रज्जु ही एकदम सर्वम बोला जाता है जो रज्जु ज्ञान काल में सर्पारी के बाद जैसे किया जाता है जैसा जो कुछ दिख रहा था रज्जु ही है रात्रि में चोर हो गई थी सुबह जब उजाला होता है प्रकाश मिलता है तो बोलता है थाणु चौर अरे बाबा ये तो फूक था ऐसे नहीं अब दो बुद्धि नहीं रहेगी सोर बुद्धि बाहर हो जाती है वैसे ही सतर्गी समान करना। एकम एवं अद्वितीय आया है सदैव सोमेत मधुरे आसित एकमेव अद्वितियम छांत ऐसा कहा है दाल शिषेत्र जो भी को कहते हैं देखो भाई वो एक ही है यकार भी लगाया माने स्वगत भेद भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं है विजातीय भेद भी नहीं है एकम एवं अद्वितीय ऐसा कहा अनुसार्बम यदा ये आत्मा ये है ये जो कुछ है ये आत्मा ही तो है आत्मा से अतिरिक्त क्या है अज्ञान काल में रज्जु में जितने भी कल्पना हो रही थी ज्ञान काल में सब कुछ रज्जु ही तो है रज्जु से अतिरिक्त क्या है ठीक इसी प्रकार ये सब कुछ आत्मा है। आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं ये ज्ञान काल की बात है जब आत्मा में व्यक्ति बैठेगा तब ये बातें समझ में आएगी ये इत्यादि नानाश्रुतिभ्यो द्वैत असत्व सिद्धम ये द्वैत असत् हो जाता है इत्यादि बहुत सारी श्रुतिया दृष्टान्त चार श्रुतियां द्विभाषिक इत्यादि नानाश्रुति अनेक श्रुतियाँ हैं द्वैत को असत्षित कर दिखाने सेवैत असत्व सिद्धम द्वैत असत है ये सिद्धवागम कात्पर्य सो ही उत्पत्ति प्रलय वा सै न असत विषाण आदे द्वैत असत सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है क्योंकि तो भाई सब वस्तु की उत्पत्ति या प्रलय देखा है विद्यमान वस्तु हो तो उत्पन्न और प्रलय होना नाश होना संभव है जो तो वस्तु है ही नहीं ना उसको उत्पन्न होना है ना नाश होना है देखा सतो ही विद्यमान वस्तु जो होगा सतह मैंने विद्यमान से का देखा विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति या विनाश की संभावना है उसको विद्यमान हो तो न असत आदि जैसे खरगोश के सिंह आदि की ना उत्पत्ति है तो वो असल वस्तु है नाश है दोनों नहीं है वैसे ही कल्पना मात्र है वास्तव में वस्तु नहीं है नद्वैतम उत्पद्यते लिये बाहर अद्वैत उत्पन्न भी नहीं होता नाश भी नहीं होता अद्वैत रज्जु व उत्पन्न नहीं होती है तो दूसरे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं रज्जु रज्जु ही है उसका नाश भी नहीं होता ठीक इसी प्रकार ना भी अद्वैतम उत्पत्ति देखा तो अद्वैत न उत्पन्न होता है ना नाश होता है दोनों नहीं है प्रलय भी नहीं उसका अद्वैतम से उत्पत्ति प्रलय बच्चे की विपरीत अगर मानेगे अद्वैव मानना एक तरफ और एक तरफ उत्पत्ति विनाश मानना तो विरोध बातें हो जाएगी अद्वयमचा उत्पत्ति प्रलय ऐसा मानना अद्वय भी है वो और उत्पत्ति विनाश धर्म से भी युक्त है कहना बनता नहीं है विरोध है विरोधी बातें हैं होता ही नहीं और उत्पत्ति प्रलय वाला है तो अद्वय नहीं है और अद्वय है तो उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है और श्रुतियां बोलते एक अव्यवाद द्वितीय वादी स्मृतियां हमारे सामने कहते महाराज द्वैत यदि नहीं है फिर ये देख क्यों रहा है अनुभव में क्यों आ रहा है एक प्रश्न उठ सकता है ये प्रश्न हो तो एक प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं मन में एक जिज्ञासा बनती है अगर द्वैत नहीं है वास्तव में जैसे आप व्याख्या दे रहे हैं तो अगर नहीं है तो फिर ये प्रतिभान क्यों होता है इसका जो तो संकार आने पर उत्तर दे रहे हैं यश तो पुनर्द्वैता व्यवहार है पुनर द्वैत व्यवहार हो रहा है द्वैत में सम्वैत व्यवहार हो रहा है जो व्यवहार चल रहा है द्वैत में जो तो अहमता ममता लगा करके व्यवहार चल रहा है मैं करता हूँ भोगता हूँ मान करके व्यवहार चला रहा है जितने भी वैदिक हो जाए, लौकिक व्यवहार हो दो प्रकार एक शास्त्रीय व्यवहार है और एक व्यावहारिक व्यवहार है दो प्रकार व्यवहार है कोई भी व्यवहार है ये तो पुनर्द्वैत सम व्यवहार जो द्वैत व्यवहार हो रहा है क्या ये क्यों हो रहा है कहते हैं स हमारे वो जो व्यवहार है द्वैत व्यवहार रज सर्वत आप प्राणादिलक्षण कल्पिता इतिम कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना की जाती है अज्ञान काल उसी प्रकार आत्मा में जो प्राणादि जितने भी कहा गया सारा विश्व है संसार जितने क्या हैं सब उसी में कल्पित है आत्मा में कल्पित है। तो कल्पित अवस्था में व्यवहार होता है जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती है तो भय रूपी व्यवहार हो जाता है भय आ जाता है व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करता है व्यवहार हो जाता है जितने व्यवहार चलता ही है यही कारण ये स्वन द्वैत सम द्वैत प्रश्न हो सकता है द्वैत नहीं है तो व्यवहार क्यों होता व्यवहार में है तो उसका उत्तर दे रहे हैं जो तो द्वैत व्यवहार क्यों हो रहा है सौ मैंने व्यवहार रज्जु सर्ववध जैसे रज्जु में सर्वव्यवहार कब होता है वो अज्ञान काल में होता है रज्जु का अज्ञान काल में सर्वव्यवहार होता है सर्वजन्य भय भी होता है सब कुछ होता व्यवहार चलता है ठीक इसी प्रकार रज्जु सर्पवद्ध रज्जु में सर्प के समान जैसे व्यवहार होना है ठीक इसी प्रकार आत्मनी आत्मा में भी द्वैत व्यवहार होना। रहा द्वैत आत्मा में द्वैत व्यवहार होना जैसे रज्जु में सर्पाधि व्यवहार होता है उसका कारण क्या है अज्ञान किसका अधिष्ठान का ठीक इस प्रकार यहाँ जो प्राणादि जितने भी जगत आत्मा में कल्पित है जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है वैसे संपूर्ण एक व्यावहारिक द्वैत जितने भी हैं आत्मा में है। ये बातें पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेंगे तब बातें बैठेगी कल्पिता इतिमे सह सके आगम प्रगर ये बातें बता दी है सब कल्पित कहा न ही मनोविकल्प नाया रज्जु सर्पादि लक्षण आया रज्वान प्रलय उत्तर पिता कहें देखो भाई मन में जो विकल्प उड़ता है रज्जु को सर्प समझता है जलधारा समझता है लाठी समझता है भूचित्र समझता है क्या क्या समझता है अज्ञान दशा एक ही बुद्धि होना कोई जरूरी नहीं है किसी को सर्प बुद्धि हो जाती है किसी को लाठी बुद्धि हो जाती है किसी को भूचित्र धरा जमीन फट गई ऐसा लगता है किसी को माला पड़ी हो लगता है कई बुद्धि हो जाती है तो जो व्यवहार होता है ये मन की कल्पना ही है वहां ऐसे समझा रहे हैं ये जो जागृत जगत भी वैसे कल्पना ही है कल्पना ही और कुछ नहीं एक व्यक्ति होगा वही एक व्यक्ति होगा उसमें हम अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं एक व्यक्ति शत्रु भाव से जा रहा हो व्यवहार कर रहा है एक मित्र भाव से व्यवहार कर रहा है एक पुत्रादि भाव से व्यवहार करता है एक पिता भाव से व्यवहार करता है सब इसी प्रति करता है तो क्या है वो क्या है वो व्यक्ति है? है क्या वो पिता है पुत्र है शत्रु है मित्र है क्या है कल्पना है सारी कोई पितृत्व तो कल्पना कर रहा है कोई पुत्रत्व तो तो कल्पना कर रहा है उसके ऊपर कोई शत्रुत्व कल्पना कर रहा है मेरा शत्रु है मान रहा है मान्यता ही है वो व्यक्ति कोई भी क्या न शत्रु है न मित्र है शत्रु हो तो सबको शत्रु बुद्धि होनी चाहिए दूसरा मित्र समझ रहा है उसको तो। वास्तव वो व्यक्ति न शत्रु है न मित्र है न पिता है न पुत्र है सारी कल्पना अपने अपने ढंग से कल्पना होती है के व्यवहार लौकिक जितने भी तो यही कह रहे हैं नहीं मनोविकल्पना यहाँ मन की जो कल्पनाएं हैं सब ये जो जागृत जगत जितने भी हैं मन की कल्पनाएं हैं रज्जु सरपारी लक्षण आया <coughs> मन में जो कल्पना होती है रज्जु में सरपारी की कल्पना करते हैं सरप आदि कल्पना होती है सबके सब, सब। रजान प्रलय उत्तर उनकी रज्जु में न उत्पन्न होते हैं वो न प्रय पर कब समझेगा रज्जु ज्ञान काल में ध्यान देना जब सर्पाधि बुद्धि हो रही है उस काल में नहीं बोलेगा कि रज्जु सर्प पैदा नहीं होता वो तो रज्जु दिख ही नहीं रही वहां अगर रज्जु दिखती तो सर्प बुद्धि न करता <coughs> एक द्वैत व्यवहार क्यों होता है जो तो कहा वो रज्जु सर्प के समान जैसे रज्जु सर्प बुद्धि बुद्धि के समान आत्मा में प्राज लक्षण हल्पित है वास्तव में देखा तो मन की कल्पना जो रज्जु रज्जु में सर्प की कल्पना मन की कल्पना है वहाँ रज्जु सत्य है कल्पना के समय में तो वो जो मन की कल्पना है रज्जु सर्पादी स्वरूप जो कल्पना है रजवान प्रदय उत्पत्तिर वा न वहाँ उत्पन्न होते हैं रज्जु में सर्पादी न प्रलय है तो रज्जु ही है ठीक इसी प्रकार प्राण जगत भी ऐसा ही है कल्पना मात्र है मन की कल्पना है जितने कल्पना मात्र है वास्तव में जहाँ जिसमें कल्पना कर रहे हैं वो सत्य है, वो है आत्मा जहा कल्पना होती है अधिष्ठान चाहिए कल्पना करने के लिए मेरा आधार कल्पना नहीं होती है रज्जु होगी तो सर्प बुद्धि हो सकती है कुछ नहीं हो तो सर्पबुद्धि नहीं होती तो यहां भी जगत कल्पना का अधिष्ठान हमारा स्वरूप का आत्मा ये बढ़िया एक नंबर की मनोहर कल्पना यार मान मन परिणाम रूपाया तरह मन का परिणाम है ये सब मन के परिणाम है सब मन ही है अपने अपने ढंग से वो मन कि कई रूप में होके दिख रहा एक ही वस्तु को कई व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से देख रहे हैं तो सत्य देखेंगे वो वस्तु क्या है तो जिस जिस रूप से कल्पना करके आ रहे हैं कोई पिता बोल रहा है कोई पुत्र बोल रहा है कोई भाई बोल रहा है कोई बहन बोल रहा है क्या क्या बोलता है तो अपने ढंग से कल्पना तो कर रहे हैं वो वास्तव में एक ही होना चाहिए ना पिता होगा तो पुत्र नहीं होना चाहिए पुत्र होगा तो पिता नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही काल में सब बोल रहे हैं उसको कल्पना है। चलो जितने भी रिश्ते हैं हमने मन में कल्पना बनाई हुई है वास्तव में <स्थिता> एक आगे भाषण तो वो रज्जु में जो कल्पित सर्प होता है रज्जु में उत्पन्न भी नहीं होता त्रव्य में देख तो में तो रज्जु में उत्पन्न होता है कि नाश उत्पत्ति नाश रज्जु में है कि मन में है कि अथवा दोनों में मिलकर के है ये विचार चल रहा है कि रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है और बाद में मर भी जाता है ऐसे दिखाई पड़ता है वो रज्जु में उत्पन्न होकर के विनाश होता है बाहर या भीतर आत्मा में मन में मन में उत्पन्न होता है पर नाश होता है सर्प या दोनों में रज्जु सर्प रजु और आत्मा दोनों में ये मन और दोनों में इसी का आत्मा चलता है रज्जु में तो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता है बाहर ये उसको कल्पना भीतर हो जाती है ये कहेंगे आगे न तो मन से ही रज्जु सर्प उत्पत्ति प्रल मन में भी नहीं हो सकता वो रज्जु में नहीं है और मन में भी नहीं हो सकता उत्पत्ति भी नहीं प्रलयी है क्यों बाहर दिखाई पड़ता है सर्पवृद्धि कहा होती है बाहर। मन में हो तो भीतर ही होना चाहिए जैसे सुख का भीतर होता है सर्प तो बाहर दिखाई पड़ता है मन में भी नहीं कह सकते उसको रज्जू में नहीं कह सकते हैं और क्यों रज्जू में कहेंगे सर्प उत्पन्न होता है तो जितने व्यक्ति बैठे हैं सबको देखना चाहिए रज्जू के ज्ञानी को भी सर्प दिखता है क्या वहां अगर रज्जू में सर्प हो तो जितने बैठे हैं सबको एक ही बुद्धि होने चाहिए सर्प बुद्धि किन्तु वहां किसी को रसी बुद्धि हो रही किसी को सर्प बुद्धि हो रही देखिए मतलब बाहर नहीं है अगर मन में है कहेंगे तो बाहर उपलब्धि बाहर होती है बाहर दिखाई पड़ता है वो तो सर्व मन में मानेंगे यदि बाहर नहीं भीतर पैदा हो गया मानेंगे भीतर पैदा होता तो बाहर नहीं दिखना चाहिए तो बाहर दिख रहा होगा इसके मतलब मन में भी नहीं है रज्जु में भी नहीं है रज्जु में हो एक रज्जु का ज्ञाता बैठा होगा एक रज्जु का अज्ञाता बैठा होगा तो रज्जु का जो अज्ञाता है उसको तो दिखाई पड़ रहा है सर्व रज्जु का ज्ञाता तो क्या दिख रहा है अगर बाहर हो सर्प तो दोनों को एक ही बुद्धि होनी चाहिए दो बुद्धि है अलग अलग बुद्धि है इसका मतलब बाहर सर्प नहीं है और मन में मानेंगे उपलब्धि बाहर होती है उसकी कहां सर्प कहा दिखाई हाँ पड़ता है और दोनों में मिलकर होना संभव ही नहीं है दोनों आधार बन जाए एक व्यक्ति का आधार दो बन जाए ऐसा संभव नहीं है मन भीतर है रजू बाहर है और भीतर और बाहर दोनों में आ जाए संभव नहीं है तो आधार एक ही होगा कल्पना के आधार एक ही होगा ये कहते न तो मन से रज सर्प की उत्पत्ति प्रलय वाह रज सर्प की उत्पत्ति प्रलय मन में भी नहीं हो सकता तीसरी बात न तो उभय तो वाह दोनों में भी नहीं हो सकता है तो उभयता दोनों में सप्तमी अर्थव तशी प्रत्यय होता है इतरा दुपीय दृश्य ऐसा सूत्र है तसील पहला सूत्र आता है उसके बाद कितना भी दृश्य ऐसे आता है दृश्य ये ऐसा आकर के वहां तसी प्रत्यय कर देता है तो उभयता उ दोनों में पंचमी अर्थ में सप्तमी अर्थ है न तो उभ तो वाह दोनों में होना भी संभव नहीं है क्यों एक व्यक्ति का आधार दो नहीं हो सकता वह व्यक्ति क्या है सर्प मन में भी हो रसी में भी हो भीतर बाहर दो जगह बैठ नहीं पाएगा इसलिए तीनों स्थान नहीं हो पाया, न रस्सी में हो पाया न मन में रह पाया न दोनों में तो सर्प कहाँ है अब इस विचार से पहुंचेंगे तो सर्प नाम की वस्तु नहीं है वैसे ही ये जगत की स्थिति है जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं जब यहां से थोड़ा विचार से ऊपर उठेंगे तो स्थिति है न जगत बाहर न मन में न दोनों है बिल्कुल ऐसे नहीं तथा जैसे रज्जु के सर्प मानस मन का विकार है मन में स्फूरण आपका है उसकी प्रती हो रही केवल रज्जु में सर्प नहीं है मन में भी सर्प नहीं है केवल स्फूरण न होता हुआ केवल आपको प्रतीति हो रही है ठीक इसी प्रकार तथा मानसत्व तो अभिषे सा मानस है मन का स्फूरण है बाहर जो रज्जु सर्प है ठीक इसी प्रकार ये जगत भी मन का स्थल है जितने भी हैं प्राण से लेकर के जितने जगह रहे मन की भी कल्पना है, फुरा है। फुरा होता है। वास्तव में जगत नहीं है जगत हो वास्तव में तो एक व्यक्ति को हर व्यक्ति एक ही दृष्टि में जाना चाहिए अपने ढंग से कल्पना करते हो तो कोई भी व्यक्ति होगा कितने रिश्ते मिल जाएंगे कितने नाम से बोलेगा वो और जिस जैसे जैसे संबंध बना लेता है उसी तरह से उसके साथ व्यवहार भी करता है तो मन की कल्पना ही तो अब क्या है? अगर वो नहीं तो वो बोर्ड एक ही व्यक्ति है चोर हो तो चोरी होना चाहिए सबके दृष्टि में जिसको कोई चोर समझ रहा है दूसरा उसको तो सच्चम समझ रहा है मानसत्व तो ही मन के स्रण ये मानसत्व तो अविशेष है समान है जैसे वो मानसत्व तो है मन में स्फूरण होता है रद्द सर्प ठीक इस प्रकार जो संभात है ये भी ऋदुसर्प के समान ही मानसिक कार्य मन, मन, मन का स्फूरण मात्र है द्वैत नहीं नियते मन से सुसुप्ति व्वैतम क्रिय थे देखो भाई सुसुप्ति अवस्था में द्वैत नहीं मिलता यह तो प्रतिदिन का अनुभव है अथवा जिसका मन नियंत्रण हो गया हो समाधि आदि अवस्था में पहुंचा हो उस काल में द्वैत नहीं मिलेगा अगर हो तो वहां भी होना चाहिए सुसुप्ति अथवा नियत हो गया मन समाधि को चला गया उस स्थिति में द्वैत मिलने वाला नहीं है आत्मा का दृष्टि में पहुंच गया वहां तो जा तो नहीं पाए सुसुप्ति का अनुभव तो सबको ही है सुसुप्ति में द्वैत मिलता नहीं किसी को, वो तो वहां भी मिलना चाहिए ये जागृत स्वप्न का खेल है जागृत स्वप्न में परमात्मा करते नहीं, नहीं। नियत मनुष्य जो नियंत्रित हो गया जिसका मन समाधि में चला गया है अवस्था सुसुप्ते सुषुपी अवस्था में द्वैतम ना गृहते द्वैत गृहित नहीं होता अगर द्वैत की सत्ता होती तो वहां भी गृहित होना चाहिए आत्मा है सुषुप्ति में भी गृहित है आत्मा समाधि में भी आत्मा है उसका व्यविचार कभी नहीं होता क्योंकि द्वैत का वे विचार हो रहा है कभी है कभी नहीं कहीं है कहीं नहीं है तो जागृत द्वैत का व्यवहार कैसा है वे है उसका अभाव दिखाई पड़ता है जो वस्तु यदि हो तो कभी भी अभाव नहीं होता त्रिकाला बारी तुम तो कभी भी बाद न हो तो वस्तु सत्य होता है ये सत्य नहीं है सत्य होता तो बाद नहीं माना बाद हो जाता है हम इतने ज्ञानी नहीं बन पाए सुसुप्ति का अनुभव तो सबको है तो सुसुप्ति में द्वैत मिलता है क्या प्रतिदिन का अनुभव है एक है नहीं, नहीं नियत मनसी सुषुप्त व्वैत मिलियते सुसुप्ति अवस्था में अथवा नियंत्रित हो गया मन जिस अवस्था में तो समाधि के द्वारा निरुक्त तो हो गया मन कि पंडित आपने कहा समाधि निरुद्धेश जब विरोध में चला गया मन समाधि के द्वारा विषय चिंतन बिल्कुल नहीं है तो उस काल में भी नहीं है कोई विषय नहीं अतो इससे क्या सिद्ध हुआ करते हैं मनोविकल्पना मात्र द्वैतम यही सिद्ध हुआ कि मन की कल्पना मात्र है एक वस्तु तो अनेक रूप में दिखाई दे रहा है व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण है उसको अगर सत्य हो तो एक ही रूप में सबको दिखना चाहिए भी तो दियो, कोई भी वस्तु लीजिए आप हमारे शरीर हो अथवा मकान हो कोई भी हो भिन्न भिन भिन्न रूप में दिखाई देता है सब यानी क्या है ये कल्पना अपने, अपने अपने कल्पना से व्यवहार करते हैं कल्पना ही ऐसा इसलिए अतो इसलिए मनोविकल्पना सारा जगत जिसमें हम सत्यत्व व्यवहार कर रहे हैं जिसके लिए आपाधाधि कर रहे हैं मर रहे हैं एक मन की कल्पना ये हुआ। सारा हुआ। ये मन की कल्पना मात्र है। मात्रम द्वैतम ये दिखाई होगा सारा निष्कर्ष ये सिद्ध हुआ तस्मा सूक्त द्वैत असत्वात्थादि अभाव परमात्मता इसलिए यही सिद्ध हुआ भाग्य गौड़पादाचार्य जी ने जो कुछ लिखा सूक्तम सुष्ठू उत्तम सूक्तम अच्छा कहा क्या कहा कि द्वैत से असत्व द्वैत है ही नहीं इसलिए निरोध आदि का अभाव हो गया वो hmm. तो उसको प्रलय करना था उत्पन्न होना था उत्पत्ति प्रलय आदि कुछ नहीं सूक्तम गुरु जी ने ठीक कहा गौड़पादाचार्य जी ने ठीक कहा द्वैत्य असत न होने के कारण से सिद्ध नहीं होता रज्जू के सर्प के सिद्ध नहीं कर पाए वो सर्प रज्जू में पैदा होता है कि मन में पैदा होता है या दोनों में पैदा हो तीनों सिद्ध नहीं हो पाया वैसे यहाँ भी, रहे। भी रहे है वैसे में जैसे ही सूख तम ठीक कहा वैसे से असत्व द्वैत होने के कारण से निरोधहारी अभाव इसलिए न निरोधत्ति न साधक बिल्कुल सही होगी उसकी प्रलय भी नहीं है उत्पत्ति भी नहीं आए नहीं की आपको उत्पन्न होना उसने जब रज्जू को या जानेगा व्यक्ति कल्पना के बाद में सर्पादी कल्पना के बाद में तब ये समझेगा सर्प हुआ पैदा हुआ न मरा पैदा भी नहीं हुआ मरा भी नहीं यही समझेगा किंतु पहले पैदा हुआ मानता था ये भयभीत होता था अज्ञान का यहां भी ऐसा ये अज्ञान जन्य ज्वित है और वो भी अपने अपने दृष्टि से व्यवहार चलता है सबका परमार्थ है कहा ठीक कहाषो प्रकरणार्थ तत्मा संग्रहे किम कह कि प्रकरणार्थ उपसंग्रहार्थो एवं शुरू कर कहा का किया है ये वैतथ्य प्रकरण के संग्रह कार्य के संक्षेप में बताने के लिए तात्पर्य क्या निकला इकतीस कार्य तक जो कुछ कहा गया उसका सारांश क्या निकला उसके समापन करने के लिए कार्य का है ये कहा था वार्षिकार में कुछ के यहाँ प्रश्न है कोषव प्रकरणार्थ प्रकरण का अर्थ क्या विषय क्या है यहाँ हम तो भूल गए इकतीस तारी तक जो कुछ हुआ कोषव प्रकरणार्थ स्त वार संग्रह उसके संग्रह करने में किम सिद्ध क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उसको इकट्ठा करने पर प्रकरण का संग्रह करने पर यहाँ क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ये दो बातें तो प्रकरण का अर्थ क्या है और उसे संग्रह करने पर क्या सिद्ध होगा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा तो कहा यदा इत्यादि कहा भाषण कहा यदा विम द्वैतम आत्म एक परमाता सन जिस अवस्था में स्थिति हो जाती है द्वैत मिथ्या घोषित हो जाता है एक आत्मा ही सिद्ध होकर तब का निष्पन्न ये सिद्ध हो जाती बात में क्या सर्वो यम लौकिक से व्यवहार है विषय ये सिद्ध हो जाता है में चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार हो शास्त्रीय व्यवहार और माने लौकिक व्यवहार सत्य सब, सब अज्ञान काल में ये तब समझे, तब समझेगा इसे तरा न निरोध उस काल में निरोध की आवश्यकता भी नहीं हो गया ही नहीं क्या निरोध करना पहले सत्य मानता रहा तो उसके लिए निरोध की आवश्यकता थी अब निरोध की आवश्यकता नहीं कहा टीका में जाते हैं व्यवहार मात्र से अविद्या विषयत्व भी किमशया कोई पूर्वाधिक आता है महाराज चलो दो, दो, प्र, दो प्रकार के व्यवहार होता है एक शास्त्रीय व्यवहार वैदिक व्यवहार और एक लोक व्यवहार व्यवहार मात्र अज्ञान अज्ञानकालीन होने पर भी अविद्या विषयित्व तो व्यवहार में रहने पर भी किम फिर भी क्या सिद्ध हो गया एक प्रश्न उठा तो कहा कि जब तड़ा उसके उत्तर में कहा तड़ा ये निश्चित हो जाता है न निरोध फिर किसी को प्रदय करना नहीं पड़ता नाश होना इन्हें वस्तु क्या नहीं नाश होना है चतुर्थ पादा कारिका का जो चतुर्थ पाद है इतना परमार्थता उसके अर्थ करते हैं उत्पत्ति इत्यादि सब से कहा पहले तो निरोध का अर्थ कर दिया निरोधनम निरोध प्रलय उत्पत्तिर पर जन्ममें उत्पत्ति माने उत्पन्न होना बद्ध माने संसारी जीव साधक वही होता है साधनवान साधन वाला मोक्ष मोक्ष के साधन वाला वही होता है जीव होता है साधन करने वाला और है, बंधन को त्यागना चाहता है मुक्तो माने विमुक्ता इत्यादि शब्दों से कहा तो प्रश्न चतुर्थ बात किया है तो कहा भाषण में कहते उत्पत्ति प्रलयोर अभाव बद्ध अवयोर उत्पत्ति भी नहीं है नाश भी नहीं है जब तब बद्धादि भी नहीं बाध्य भी नहीं साधक भी नहीं मुमुक्षु भी नहीं मुक्त भी नहीं उसका घोषित परमात्म का जो चतुर्थ पात्रात्पर्य ये बता दें ठीक है उत्तम एवं अर्थम प्रश्न प्रतिबद्धनाभ्या प्रपन जाएगी ये जो कहा उत्पत्ति आदि कुछ भी नहीं है कहा यह कार्यक्रम है इसका जो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसका विस्तार करते हैं उत्तम एवं अर्थम वास्तव में जगत की न उत्पन्न हो सकता है जगत न ना नाश होता है न बद्ध है न साधक है न मुख्य न मुक्ता है इस बात को प्रश्न और उत्तर उत्तर के द्वारा विस्तार करते हैं इसको क्या करते हैं कथम प्रश्न कर दिया पूर्वाज ने उत्पत्ति प्रलय और अभाव की उत्पत्ति और प्रलय का अभाव कैसे कहा देखा जा रहा है उत्पन्न हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं खराब करते हैं उत्पत्ति भी नहीं प्रलय भी नहीं कैसा जो प्रश्न उठा तो उत्तर दिया उच्च पेश द्वैत से असत्वाद यह उत्तर दिया द्वैत असत है अज्ञान से कल्पित है जैसे रज्जु या अज्ञान से कल्पित होता है सर्प वास्तव में रजु ज्ञान काल में हो ना उत्पन्न हुआ मानता है ना नाश मानता है ठीक इसी प्रकार है द्वैत से असत्वाद एक कहा उत्तर दिया ठीक है द्वैत असत्व श्रुति अवस्तम्भे स्पष्ट है श्रुति का सहारा लेकर के श्रुति का प्रमाण देकर के द्वैत असतह सिद्ध करते हैं वास्तव एक द्वैत जगत जगत हुआ है जिसमें सत्य तुम्हारी हो रही है श्रुति का सहारा लेकर के प्रमाण देकर के द्वैत असतह सिद्ध करते हैं यह कहा कि अत्र द्वैत भगवती इत्यादि संस्कृति जिस अवस्था में द्वैत जैसा लगता है जिस अवस्था में रज्जु सर्प जैसी लग जाती है तो उसका भयभीत होता है अन्य होकर के अन्य देखता है अन्य अन बन करके सर्प को देख <coughs> जिस काल में रज्ञान होगा तो वहा सत्य होगा तो सर्प बुद्धि नहीं होगी सर्प असत विषित हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार ये ही द्वैत में भगवती यही नानेव पश्यती ये भी है आत्मवेदम सर्व कई श्रुतियां दी ब्रह्म वेदम सर्वम एकमेवादित आत्मा इत्यादि नाना श्रुतिजो बहुत सारे श्रुतियां हैं द्वैत को मिथ्या घोषित करने वाली असत घोषित करने वाली द्वैत से असत कम से एकदम इन श्रुतियों के माध्यम से द्वैत असत है सिद्ध हो जाता है श्रुत में विश्वास करके चले और उसी तरह के साधना करे तो द्वैत असत साधना माने व्यावहारिक जगत से जगना अनादि अनादिमाय या सप्तराजि अजम अनिंद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्ध के कदा आगम प्रगम ऐसे बोल जाएगा अज्ञान से सोया हुआ है जब अज्ञान में पढ़ा हुआ है तो दूसरा दिखेगा उसको जब जगेगा उस काल में अपने को अजमा समझता है अभी तो इतने साल का हो गया हूँ बोलता है माने शरीर के साथ एकता करके शरीर के आयु को अपने आयु समझ रहा है ये नहीं समझता कि हम शरीर बदलने वाले हैं कम से कम इतना भी समझ जाए जैसे पुराना कपड़ा लोग बदल देते हैं नया कपड़ा पहन लेते हैं तो कपड़ा पहनने वाला नहीं बदलता है कपड़े बदल जाते हैं यहां तो मान बैठा है मही बदलने वाला हूं बदलता शरीर है इसमें इतना चिपका हुआ है आधात्मा है किसी को जड़ चरम के ग्रंथि बोलते हैं गांठ पड़ा हुआ है इतने साल का हो गया आत्मा का को कोई साल होता है ऐसा मानता है अच्छा ठीक है द्वैत से असत्य कथम उत्पत्ति प्रलय नश्यात्ता द्वैत असत है ठीक है मान लेते हैं श्रुति के आधार पर श्रुति बोल रही है फिर भी उत्पत्ति प्रलय क्यों नहीं होता असत हो हो होने पर भी उत्पन्न हो और प्रलय हो ये पूर्वादी की शंका है द्वैत से असत्य द्वैत में होने पर प्रथम उत्पत्ति प्रलय से आता हूं उत्पत्ति प्रलय क्यों नहीं होता ऐसा माने उत्पत्ति और नाश क्यों नहीं होता ये शंका करके कहा करते हैं विकल्प करके पूछते हैं पूर्वादी से किम द्वैत से तो किंबा अद्वैत्य उत्पत्ति प्रलय किसका मानना द्वैत का मानना है कि अद्वैत का मानना पहले ये बात मान उत्पत्ति और विनाश द्वैत का मानना है कि अद्वैत का मानना क्या चाहते हैं पहले वाला क्या है द्वैत उत्पत्ति प्रलय हो उत्पत्ति प्रलय किसका मानना चाहते हो द्वैत के कि अथवा अद्वैत की उत्पत्ति प्रलय हो किसके उत्पत्ति प्रलय किसका है कि आदिम विकल्प विकल्प दोषे पहला विकल्प है द्वैत की उत्पत्ति और प्रलय इसको खंडन करते हैं देखो उत्पत्ति और प्रलय किसका देखा है सत वस्तु का असत का नहीं देखा है ये भाष्य में कहा सको ही उत्पत्ति प्रलय न सात नसाण आदि सब वस्तु की उत्पत्ति प्रलय देखा है विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति प्रलय देखा है ससाण आदि खरगोश के सिंग आदि की उत्पत्ति नहीं देखी गई होता ही विरास भी नहीं देखा गया वैसा ही है पहला वाला यह है द्वितीय प्रत्याह दूसरा वाला है अद्वैत की उत्पत्ति प्रलय मानेंगे द्वैत का भी उपाय को ससाण के समान कह दिया भाष्यकार उत्पत्ति प्रलय नहीं हो सकता द्वैत का जो तो असत होने से सत है दूसरा अद्वैत सत है तो उसका उत्पत्ति प्रलय मानेंगे एक है तो उसका भी खंडन का प्रति सिद्धांत ना भी अद्वैतम उत्पत्ति के लिए अद्वैत की उत्पन्न भी नहीं हो सकता नाश भी नहीं हो सकता क्यों अद्वयम च उत्पत्ति प्रलय वही विप्रति सिद्धांत ये दो बातें कहना बनेगा नहीं अद्वैय कहना एक तरफ और उत्पत्ति के ना धर्म मानना उसमें यह तो विरोधी बात है अद्वैत की भी उत्पत्ति प्रलय कहना इसलिए न द्वैत उत्पन्न होगा न अद्वैत उत्पन्न होगा उत्पत्ति भी नहीं है प्रलय भी नहीं है इसी क्यों नहीं द्वैत वस्तु है एक द्वैत है एक अद्वैत है द्वैत की भी उत्पत्ति प्रलय नहीं हो सकते क्यों शास्त्र प्रसाण आदि के समान है वो है नहीं क्या उत्पन्न होना उसमें और अद्वैत की नहीं होना क्यों अद्वैत कहाना और उत्पत्ति प्रलय धर्म मानना विरोध होगा यही कहा प्रश्न होगा महाराज अगर नहीं है द्वैत फिर व्यवहार क्यों होता व्यवहार हो रहा है और सारे बड़े बड़े बुद्धिमान इसमें सत्यत्व बुद्धि से व्यवहार कर रहे हैं आज का भौतिक बात कोई इसको मानेगा ये मिथ्याय करके क्यों व्यवहार होता है प्रश्न होता है टीका हाँ। पहले द्वित असत है ये सिद्ध करते हैं पहले टीका में बोलते हैं विमत तत्व तो न उत्पत्ति प्रलय बन कल्पना से उत्पत्ति प्रलय वाला है जगत द्वित जगत वास्तव में उत्पत्ति प्रलय वाला है। रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है प्रलय होता है रज्जु के ज्ञान काल में उत्पत्ति दिखाई पड़ती है रज्जु के ज्ञान काल में नाश दिखाई पड़ता है किंतु तो काल्पनीय है वास्तविक सर्व न उत्पन्न होता है ना नाश होता है ऐसे ही द्वैत भी है विमतः जो विवादास्पद द्वैत है कोई सत्य कोई असत्य कोई मिथ्या कोई सत्य मान तत्व तो नुत्पत्ति वास्तविक उत्पत्ति होने सकती उत्पत्ति न प्रलय उत्पत्तिवान भी नहीं है उत्पत्तिमान भी नहीं प्रलयवान भी नहीं है वास्तव में अज्ञान से तो है और ज्ञान से रज्जु में सर्प पैदा हो जाता है ज्ञान काल में नाथ भी मानते हैं भाग्य सर्प बोलते हैं वास्तव में उत्पत्ति प्रलय इसकी हो नहीं सकती क्यों कल्पितत्व कल्पित वस्तु है द्वैत कल्पित है कल्पितत्वा कल्पितत्व हेतु है इसमें रजु सर्पय रज सर्प है कल्पना से तो उत्पन्न है दिनाश भी है किंतु वास्तविक उत्पन्न नहीं होता रजुस की उत्पत्ति होती है वह बा, वास्तव ठीक इसी प्रकार ये भी ऐसे वास्तव में उत्पन्न नहीं होता कल्पना में तो हो जाता है मनुष्य में सिंह की कल्पना भी हो जाती है हमारी मान्यता कौन छोड़ सकता है मैं कहता हूं मनुष्य की होती है फुट लंबी सिंग होती किंतु वास्तव में हो सकता या? कल्पना वास्तव में कहा विमाता तत्व विमता माने तो, द्वैत है। जो द्वैत है विवादास्त द्वित है क्यों सत्य मानना असत्य मानना दो प्रकार चल रहा है तत्व तो उत्पत्ति प्रलयवान वास्तव में उत्पत्ति वाला भी नहीं प्रलय प्रलय वाला भी नहीं है क्यों कल्पित कल्पित होने से रजु सर्पव जैसे रजु सर्पतव में उत्पन्न नहीं होता काल्पनिक उत्पत्ति तो है उसकी ठीक इसी प्रकार कल्पना है द्वैत ऐसा दृष्टानता सिद्धिम पूर्वादि बोलेगा महाराज तो आप द्वैत को मीथ्या कहने के लिए रजु सर्प की दृष्टांत देते हैं वहां भी सत्य है रज्जु का सर्प पैदा होता है ऐसा पूर्वादिशा वास्तविक सर्प पैदा होता है ऐसा बोलेगा दृष्टांत असिद्धि में दृष्टांत की असिद्धि दृष्टान्त क्या है रज्जु सर्प की द्वैत को मीथ्या घोषित करने के लिए वो असिध है माने वो वो सत्य है पूर्वादि क्या है तो उत्तर देते हैं रज्वान्त उत्पत्ति प्रलयों रज्जु सर्पस्य रज्वांग उत्पत्ति प्रलयो रज्जु में जो सर्पट की उत्पत्ति और प्रलय तो मानते हो सिद्धांत पूछ रहे हैं जो उत्पत्ति प्रलय मानते हो वो कहाँ है उत्पत्ति प्रलय कहाँ होती है रज्जु सर्पस्य रज्वांग उत्पत्ति प्रलयो मनशी बात रज्जु सर्पट की उत्पत्ति और प्रलय रज्जु में है या मन में है कहा है उत्पत्ति प्रलय रज्जु में जो पैदा हो रहा है वो रज्जु में हो रहा है कि मन में हो रहा है रज्जु जो रज्जु पे भाष रहा सर्प उसके उत्पत्ति और प्रलय रजान रज्जु में है अथवा मानशी बा अथवा मन में है तो दर्शक के मन में पैदा होता है ये रज्जु में पैदा होता है उत्पत्ति प्रलय सर्प में सर्प दो बात दोनों में सर्प और रज्जु दोनों में ये तीन ही तो विकल्प होगा या तो रज्जु में उत्पन्न होना प्रलय होना विस्वर्पण है या मन में होना दर्शक के मन में पैदा होना नाश होना या दोनों में यही तो होगा विकल्प प्रथमांत प्रत्याय पहले वाला खंडन करते हैं कौन रज्जु में पे पैदा पे होता है सर ये जो पक्ष है उसका खंडन करते हैं नहीं ही मनोविकल्पना आया रज्जु सर्पा आदि लक्षण आया रजान प्रलय पा जो मन की कल्पना है जो रजु सर्प वो रज्जु में न उत्पन्न हो सकता है न पैदा हो सकता है मन की कल्पना है वास्तव में हई हाँ नहीं न सर्प हरी हाँ नहीं क्या उत्पन्न ठीक कर है हम स्पष्टीकरण करते हैं अगर रज्जू में उत्पन्न होता सर्प तो रज्जु देखने वाले जितने व्यक्ति बैठे हैं वहां रज्जू के ज्ञाता भी है वहां रज्जू के अज्ञाता को सर्प दिख रहा है और रज्जू को ज्ञाता वो अगर वास्तव में सर्प पैदा होता तो वास्तविक होता सर्प तो उसको भी देखना चाहिए किसको जो तो का ज्ञाता है उसको नहीं दिखता सर्प इसका मतलब रज्जु में नहीं है वो कल्पना है खाली अज्ञानी की कल्पना है वहां एक ज्ञानी बैठा है रज्जु का ज्ञाता उसको दिखेगा सर्प नहीं दिखे। रहे हैं कि रज्जु रज्जु पश्चा सर्वेशा रज्जु देखने वाला केवल वो अज्ञानी एक ही व्यक्ति नहीं है और भी बैठे हैं जिसको रज्जु का ज्ञान है उसका एक तो सर्प बुद्धि भरे दूसरे को रज्जु भरेंगे रज्जु में पशुदान सर्वे उपलब्ध प्रसंगा अगर रज्जु में सर्प होता वास्तविक पैदा हुआ होता तो रज्जु देखने वाले जितने व्यक्ति बैठे हैं दर्शक सबके दृष्टि में सर्प होना चाहिए सबके दृष्टि में सर्प नहीं है इसके मतलब रज्जु में पैदा नहीं है वो नाश भी नहीं होता अब देखते हैं मन में कहा पैदा होता है वो पहले सिद्धि तो उत्पत्ति और विनाश की सिद्धि करे सिद्धा तो बोलते हैं द्वितीय हम दूसरा द्वितीय मन में पैदा होगा सब रज्जु में पैदा नहीं हो सकता मन में पैदा होगा ये विकल्प है द्वितीय हो नहीं ठीक टीका में कहा भाष्य में न तो मानसी न रज्जु सर्प से उत्तर की प्रलय मन में भी नहीं हो सकता है तो जो रज्जु में रज्जु में भाषण वाला सर्प मन में भी उत्तर की प्रलय नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता टीका कह रहे हैं बहि उपलब्धि रहा उपलब्धि उसकी कहा हो रही है बाहर अगर मन में होता तो भीतर भी उपलब्धि होनी थी सर पर भीतर ढूंढना था जो तो बाहर दिख रहा है तो क्योंकि मन में भी नहीं हो रज्जु में भी नहीं होता क्यों तो नहीं होता अगर रज्जु में होते तो जितने रज्जु दर्शक है सबको सर्पबुद्धि होनी थी नहीं होता किसी को रज्जु क्या हो रहा है किसी को सर्पबुद्धि हो रही मन में भी नहीं हो क्यों उसकी उपलब्धि बाहर दिखाई देती बाहर है सर्व मान्यता ऐसी होती रज्जु में मन में भी नहीं हो तृतीय निरस तृतीय दोनों में यही तो तीनों दुविकल्प हो सकता है उसे कहां पैदा होता है उस सर्प रजू में या मन में या दोनों में एक व्यक्ति का दो आधार हो ही नहीं सकता भीतर और बाहर कोई भी विरोधी आधार सर्प पैदा होना है मन में भी और रज्जु में भी संभव ने यही कहा न तो उभय तो वा एक काश्य में कहा था उभय तो मैंने मनोरजु लक्षण मन और राज्य स्वरूप दोनों में लक्षण है। ना राज्य सर्क स्व उत्पत्ति प्रलय और तो, क्योंकि राज्य सर्क की उत्पत्ति और प्रलय नाश ये दोनों में कहना एक साथ दोनों में कहना भी पंटा नहीं क्यों नहीं आधार तो द्वैयाधार दो आधार संभव भी नहीं एक व्यक्ति का दो आधार वो भी एक भीतर है आधार और एक बाहर है ऐसा होना संभव नहीं जो भीतर होगा तो भीतर ही होना चाहिए बाहर होगा तो बाहर ही होना चाहिए बाहर भी खंडित हो गया भीतर भी खंडित हो गया तो बाहर भीतर दोनों में होना संभव नहीं अब वो सिद्ध नहीं हो पाया दृष्टांत का जब असत हो गया वही सही है जगत विचार से चलेंगे तो ना बाहर मिलेगा ना भीतर मिलेगा कहीं मिलने वाला नहीं है व्यवहार तो अज्ञान से चलता है रज्जु में सर्वव्यवहार होता ही अज्ञान का स्वप्न में बहुत सारे व्यवहार हो रहे हैं जब चलता है व्यवहार चलने मात्र से सत्य नहीं कर सकते यही कह रहे हैं उभय तो मनोरजु लक्षण तीन नंबर की माने धर्मी टिप्पणी मैंने धर्मित धर्मित दो धर्मी हो नहीं सकता एक व्यक्ति का दो, दो धर्मी होने दो जगह बैठ जाए एक साथ लक्षण का धर्मी दो कहो ना मन और रज्जु हो नहीं सकता ठीक है आगे रज्जु सर्प का दृष्टांत जो हो गया रज्जु सर्प का दिया है द्वेद को जिथ्या करने के लिए तो वो रदव सर्वना बाहर हो सकता है न भीतर हो सकता है न उभय दोनों में हो सकता इसके है इसका मतलब मिथ्या है अज्ञान से दिखाई पड़ रहा भ्रांति है जब परिणाम है वो ठीक इस प्रकार द्वेत भी अविश्ध कर रहे अब यहां तक जो अनुमान है जागृत द्वैतम मिथ्या दृश्यत्व तो आप रद्व ऐसे ही अनुमान है अब आएंगे अपने पक्ष में आएंगे जागृत द्वेत आते ठीक है आप ये क्या रज्व सर्ववत् द्वैतस्य मानसत्व तो अविशेषा रजु सर्प के समान ही ये जो द्वैत है ये भी मानस है मन का परिणाम है जैसे रजु में दिखता है, मन का एक वृत्ति है काम। ठीक इस प्रकार पाईने जगत में मन की वृत्ति है <laughs> रजु सर्ववत द्वैत्य मानसत्व अविशेषा तो मानसत्व तो, वृत्ति मानस तो दोनों में वृत्ति मात्र है न तत्व तो जन्मघिशन इसलिए द्वैत के लिए वास्तव में जन्म विनाश नहीं हो सकता जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति प्रलय वास्तव में नहीं है कल्पना में तो है ठीक इसी प्रकार जगत की भी उत्पत्ति प्रलय संभव नहीं है वास्तव में संभव नहीं hmm. जन्म विनाश हो दर्शक हो सक हो वास्तव में जन्म और उत्पत्ति और विनाश दोनों दिखाया नहीं जा सकता जगत की विचार से जलेंगे दोनों तो। व्यवहार तो चल रहा ज्ञान में चल रहा है अलग है अगर विचार दृष्टि से चलेंगे तो न निरोधो न जगत उत्पत्ति विनाशल मानसत्व विशेषाचार की टिप्पणी है ना मैंने मनस्पूर्णत्वा मन के स्पूर्ण है जैसे हृदय में सर्व केवल मन में वृद्धि बनती खाली वैसे ये भी ऐसा ही है क्योंकि हम एक व्यवहार में एक व्यक्ति के साथ कई प्रकार के रिश्ते लेकर के हम चलते हैं तो क्या है वो उसको क्या मानेंगे मनेंगे क्या उसको हमारी मन की कल्पना है सब दूसरे ढंग से कल्पना कर रहा है यह दूसरे ढंग से कल्पना कर रहा है अगर वो व्यक्ति एक ही हो अनेक हो सकता है क्या वो नहीं हो सकता हजारों संबंध लेके हम चलते हैं एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने मन की कल्पना है और क्या है वो जितना का हम रिश्ता लगाते हैं मन की कल्पना ही तो हुई वो व्यक्ति में क्या एक ही काल में इतना बन जाएगा वो व्यक्ति नहीं बनता व्यक्ति न कोई एक वस्तु है वस्तु का बलाव नहीं होगा किंतु जो संबंध जितने करके हम देखते हैं वो सब कल्पना भाष्य ने कहा तथा करके कहा जैसे सर्प उत्पन्न नहीं हो सकता रज्जु में भी उत्पन्न नहीं मन में भी नहीं दोनों में नहीं विनाश नहीं हो सकता ठीक इस प्रकार कहा का कहा मानसत्विशेषा द्वित है जो बाह्य द्वित है जागृत द्वीत ये भी मानसत्व तो ही मन के ही है जैसे रज्जु सर्प मन के स्पुर है उस प्रकार ये मन का स्पुर मात्र है क्यों कहते हैं जे जब सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति अथवा समाधि में पहुंचता है द्वैत नहीं मिलता अगर होता तो वहां भी मिलना चाहिए ये दे रहे काशी ने कहा नहीं दियते मन सी सुसुप्त वाह द्वितियते मन जब नियंत्रित हो गया समाधि आदि में पहुंचा हुआ है निरुद्ध हो गया है कुछ काल में द्वैत नहीं दिखाई पड़ता गृहित होता अथवा सुसुप्ति में तो प्रतिदिन का अनुभव है सबका द्वैत गृहित नहीं होता अगर होता तो वहां भी होना चाहिए था ठीक टीका <सकतिकाद> द्वैत्य न पुतस् तात्विको जन्म विनाशो इतिशा है द्वैत्य के आगे में शेष लगाना चाहते हैं कहा तथा मानसत्वा विशेषा द्वैतस्य जो भाष्य में है उसके आगे शेष टीका जोड़ना चाहते हैं क्या जोड़ना है कि द्वैत्य न पुतसी तात्विक तात्विक जन्मविनाशो वास्तविक जन्मविनाश द्वैत का हो नहीं सकता ये काम में जोड़ना काम, कहा भाष्य में जोड़ना द्वैता से क्या आगे इतने पंक्ति जोड़ना वास्तविक नहीं बदलना काल्पनिक तो है जैसे राज्य में सर्व की उत्पत्ति काल्पनिक हो सकती है काल्पनिक उत्पत्ति तो है किंतु वास्तविक नहीं ठीक इस पर आज वास्तविक उत्पत्ति आज नहीं है मानसत्व सिद्धि में असंख्या पूर्वाधिकता है महाराज इसको मानस कहना ठीक नहीं है केवल स्फुर कहना ठीक नहीं है वो तो ठीक है सर्व वाला तो ठीक है ये जो जगत है व्यावहारिक जगत है इसको मानस कह करके टाल देना कोई अच्छी बात नहीं मन का स्फुर दिखाना चाहिए जो शंका करके कहा अतः करके भाषण कहा अथ मनोविकल्पना माता क्यों मन की कल्पना ही सिद्ध होगी क्यों अगर जगत होता तो सुसूपति में भी होना चाहिए समाधि में भी होना चाहिए न समाधि में न सुसुप्ति में है अतः का हुआ ये लोग न तो मनोद्वैत से दर्शन मात्रे निमित्तमी मन द्वैत के दर्शन मात्र में निमित्त है ये कहना भी ठीक नहीं बनता मन निमित्त है द्वैत दर्शन के लिए ये भी चीज क्यों भ्रम सिद्ध से अज्ञात सत्ताया प्रमाण वाला द्वैत है कान सत्य जो तो भ्रम सिद्ध है वो अज्ञात सत्ता वाला है उसमें प्रमाण नहीं होता प्रमाता आदि बन के जान नहीं सकता प्रमाण नहीं होता नम्बस अज्ञात सत्तायाम भ्रम सिद्ध जो अज्ञात तत्व भ्रम से सिद्ध होने वाली जो वस्तु है अज्ञात सत्ता में है उसके प्रमाण भाव उसमें होता है वस्तु करके प्रमाण नहीं होता वो वस्तु है करके भ्रम से सिद्ध वस्तु को कह से सकते प्रमाण नहीं दे सकते अभिपरी प्रकृत उपसंग प्रगण जो चल रहा था द्वैत बीथया है उसका उपसंगार करते हैं तस्मात सूक्त हम दो सशक्त विरोधा व्यवहार परमात्म था है गौरपादाचार्य जी ने जो कुछ कहा कार्य का कारण व्वेट का असत होने के कारण सही विचार में जाने पर खो जाएगा ही व्यवहार चल रहा है जैसे सर्व खो जाता है विचार दृष्टि से जानेंगे तो न धृ में पैदा हो सकता है न मन में पैदा हो सकता है न दोन में पैदा हो सकता है ये तीनों स्थान हो सके तीनों में नहीं हो सकता वह ही कल्पना है ठीक इस प्रकार व्वेट हो जाएगा कि जो कहा बिल्कुल सही कहा समय हो गया है ओम भद्रम कर्णे स्त्री देवा भद्रम पश्चेमा क्षेत्र स्थिर शिवा संग